प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन दृष्टांत सिद्धांत अवय तर्क निर्णय वाद जल्प वितंडा हित छल जाति निग्रस्ता नाम तत्व ज्ञान निश्रेषादि न्याय दर्शन का पहले अध्याय का पहला आहनिक का पहला सूत्र एक एक एक पहला सूत्र कहा है सोलह नाम ले रहे हैं प्रमाण पहला प्रमेय, संशय प्रयोजन दृष्टांत, सिद्धांत अवयव, तर्क निर्णय वाद जल्प विदंडा छल, जाति और निग्रस्ता इन तत्वों का ज्ञान से ये षोड़श पदार्थ है इन पदार्थों का तत्व ज्ञान से इन पदार्थों का जो यथार्थ्य में ज्ञान वास्तविक स्वरबूत ज्ञान है कुछ ज्ञान से ही निःश्रेषाधिग महा मन मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है इन पदार्थों का तत्व ज्ञान से ही मोक्ष प्राप्त होता है ये न्यायशास्त्र से आदिम सूत्र न्याय शास्त्र का आदिम सूत्र है अस्याथ स्वयं अर्थ करने देखिए प्रमाण प्रमाणादि षोडश पदार्था तत्वज्ञात मोक्ष प्राप्त भवती प्रमाणादि षोडश पदार्थों का तत्वज्ञान से मोक्ष प्राप्त होता है न प्रमाणादि नाम तत्व ज्ञान सम्यक भवति भवती उद्देश्य लक्षण परीक्षा न इन पदार्थों का जो भी आपको ज्ञान प्राप्त होगा उसको आप भले तत्त्वज्ञान समझें लेकिन फिर भी उस तत्त्वज्ञान को तो सम्यक ज्ञान तब तक नहीं माना जाएगा जब तक आप इनका उद्देश्य लक्षण परीक्षा के कसौटी पर कस करके समझेंगे नहीं अनुभव करेंगे नहीं तब तक इसको सम्यक ज्ञान नहीं माना जा सकता याव देश यावत्ता जोड़ लेना यादव ने जब जब आप इन षोडश पदार्थों का उद्देश्य लक्षण और परीक्षा के द्वारा सम्यक प्रकार से ग्रहण नहीं किए हैं तब तक प्रमाणादि तत्व ज्ञानम सम्य ज्ञानम न भवि तब तक, तक जो है प्रमाणा में जो तत्व ज्ञान भी सम्य ज्ञान नहीं माना जाएगा इसलिए सूत्रकार ने सबसे पहले क्या किया उद्देश्य का ज्ञान उसके बाद लक्षण फिर पंचा इन सोलह नामों को गिनना ही उद्देश्य नाम मात्र संकेतनम वस्तु प्रदेशा उद्देश्य नाम जो वस्तु संकीर्तन करना वस्तु का निर्देश करना इसी का नाम उद्देश्य होता है नामों को गिना उससे भी पहले प्रमाण कि ये मानाधीना सिद्धि है, नियम है प्रमाण के अधीन ही प्रमेय की, प्रमे की सिद्धि है इसे प्रमाण के बाद प्रमेय को रखा पहले प्रमेय को नहीं लिया तो भाष्यकार आपकी सागर ऐसी बात कह रहे हो उद्देश्य लक्षण परीक्षा जब तक नहीं किया जाए तब तक तत्व ज्ञान नहीं माना जा सकता प्रमाण प्रमाणादियों का शास्त्र से प्रवृत्ति उद्देश्य लक्ष्मण परीक्षा चाहिए तीन प्रकार से शास्त्र की प्रवृत्ति होती है अस्य शास्त्र से इस न्याय शास्त्र का तीन प्रकार से ही प्रवृत्ति देखने को मिलता है क्या है वो उद्देश्य लक्षणम परीक्षा च इति कहते कि उद्देश्य क्या ये एक एक दो में कहा इस बात को तो एक एक दो उद्देश्य तो नाम वस्तु उद्देश्य क्या है नाम मात्र से वस्तु का संकीर्तन करना तथा देव सूत्र कृतम उसको इस सूत्र में उन्होंने कर दिया है उसको इसी सूत्र में उन्होंने कर दिया और लक्षण क्या है लक्षण तो अंत असा धर्म असाधारण धर्मवचनम असाधारण वचन का नाम ही लक्षण का लक्षण कर दिया यथा गो हो शासनाधि जैसे गाय का आप लक्षण क्या कर रहे हो शासनाधि और परीक्षा क्या है लक्षित से लक्षण इति विचार है परीक्षा जो तो लक्षित है उसमें लक्षण सम्यक प्रकार से उपन्न है या नहीं युक्त युक्त है अति व्याप्त अव्याप्त समुदोष से रहित है या नहीं ऐसे विचार करके देखने का नाम ही परीक्षा है ते नित्य लक्षण परीक्षा प्रमाण विराम तत्व कर्तव्य इसे उद्देश्य तो हो ही गया अब रह गया क्या? लक्षण और परीक्षा इसलिए अब प्रमाण आदि ये दो काम करना बाकी है लक्षण और परीक्षा इन्हीं के द्वारा तत्व ज्ञान कर्तव्य तत्व ज्ञान को पाने के लिए यह दो काम करना बाकी है अब वही काम करेंगे इस पूरे ग्रंथ में और कुछ नहीं होना है केवल लक्षण और परीक्षा अब लक्षण परीक्षा करते जाइए और जैसे जैसे जैसे जैसे कर्तव्य होगा ग्रंथ पूरा पूरा होते होते मोक्ष हो जाएगा तो तो ना, हो या ना हो आपका संस्कार है। आपकी वास तो तो हो गई एक तो प्रकार तो से तत्व ज्ञान तो हो गया और उसका तो फल मिले ना मेरी बात अलग थी भाई आदमी एक खेती करता है फल मिले ना मिला क्या पता आकर के जो है दिल दा जाए कीड़े पड़ जाए कीड़े लग रहे हैं आप छीट भी दवाए तो दूसरे कीड़े लगेंगे कहाँ तक तो करते रहोगे भाग्य में होगा तो मिलेगा नहीं तो कितना भी मेहनत और कुछ नहीं होना तो है न पुरुषार्थ कर रहे हैं अज्ञात में रहेगा मोक्ष तो अज्ञात में है ही वेदांत कहता है पुरुषार्थ बिना मोक्ष तो हो नहीं सकता ईश्वर कृपा गुरु कृपा ऐसे थोड़ी हो जाएगी बार बार देखिये स्वामी जी का प्रश्नोत्तर बड़ा सुंदर छपा दिया प्रश्नोत्तरी में बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न पूछा लोगों ने बार बार पूछते हैं लोग के क्या मतलब है गुरु कृपा से तो पुरुषार्थ की क्या जरूरत तो है बिना पुरुषार्थ के सेवा करना आज्ञा पालन करना ऐसे बड़ा कोई पुरुषार्थ नहीं है देते हैं एक लड़का देखो क्या किया गुरु कृपा ऐसे आ गया मूर्ति मूर्ति रखा, ठीक ठीक बना, एक एक बार बार आया था से से देख बार वैसे को, ऊपर से से ये देख ही में, और ऐसी भावना से किया उसको अंदर से गुरुदेव हर निर्देश देते गए और ऐसे बाण विद्या प्राप्त के धन विद्या अर्जुन को कर्ण को मिला नहीं था बिना गुरु का उनको तिरुणाचार साक्षात तो उपदेश दे रहे हैं उनको नहीं मिली तो पुरुषार्थ और भावना में इतना ताकत तो तो है तो तो है। जो आपने कहा तो कोई दिक्कत नहीं बोल तो विद्या नव आप विद्यालय भी लोग तरह से अरे एक बेल आईकाल विद्या लिया और आप धर्म विद्यालय करो कुर की दृष्टान्त इसलिए दिया गया और किसने दे रहे हैं आप ऐसे धन हो बोल रहा हूं क्या वो दृष्टांत लक्ष्य ही है जैसे उसने पुरुषार्थ किया गुरुकृपा से कुछ हो जाएगा ऐसे थोड़ी बैठा आलसी मन के सोते रहेगा तो वो हो जाएगा गुरु कृपा यह सब पुरुषार्थ के अंतर्गत है जो शात्र रगड़ रहे नाक रगड़ रहे ऐसा नहीं है इस पुरुषार्थ के बिना न गुरुकृपा होगी वहां पर बाबा रे भी बोलते महाराज जी केवल पुरुषार्थ से भी नहीं होगा वैराग्य भी जरूरत है इस संसार से वैराग्य नहीं है तुम्हारा सारा पुरुषार्थ जो तुम्हारा लक्ष्य का उसी में लागू हो जाएगा उसी के लिए गुरु -गुर कृपा चली जाएगी मोक्ष नहीं मिलेगा अरे आपके अंदर है भाई मैं बड़ा महंत मंडलेश्वर बनू और गुरु की सेवा कर रहे हो पुरुषार्थ कर रहे हो ये सारा साथ पढ़ने का पुण्य इस पुरुषार्थ फल आपको महानता बढ़िया से बढ़िया मिल जाएगा और गुरु की कृपा उसी में जाएगी गुरु कृपा उसी में होगा वो आपका है इधर इस दो, तो। इसे निर्भर होता है आप चाहते क्या अंदर से कितना वैराग्य आपका अंदर है और कौन सी लक्ष्य को लेकर आप प्रसार कर रहे हैं निर्भर है, मोक्ष पे लक्ष्य कोई प्रसार करता ही नहीं कोई नहीं करता भले सब बोलते हैं हमें तो आज तक एक भी नहीं मिला है एक भी नहीं हजार से वर पढ़ के चले गए होंगे एक भी मोक्ष के लिए पढ़ाई नहीं कोई नहीं पढ़ा बाद में कुछ को तो एक जगह एक दो अभी लगे हैं जैसे सर्वेशानंद जी जैसे लोग हैं वो लोग एक जागृत हो गया उन्होंने परिग्रह छोड़ दी सब छोड़ दिया उनके कमरे में जाके जगह कुछ नहीं मिलेगा दो चार पुस्तक ऐसी कोई परिग्रह नहीं पूरा ग्रहराग्य में रहते विरक्ति से और शास्त्री लगे रहते अब उन दीवार में आई भाई मोक्ष के लिए ही ये सब जो पढ़ा है उस समय जो भी रहा गलत संकल्प उन्होंने उसको त्याग दिया और अब असम संकल्प पे लगे हुए हैं और रोज रोजमहल पर रोज जाते शिवानदास वहां एक घंटा महाराज जी का रामांज का सबका लाइब्रेरी में पुस्तक कैसा है दोबारा समय लगे अब जीवन भरोसे को लग रहे है एक राउंड हो गया दूसरी बार तीसरी बार कर रहे हैं समझ में हमारे सारा पुरुषार्थ नहीं तो चौथा साल लगाया उन्होंने हमारे साथ धीरे धीरे बार बार हम तो ना तब कभी ना कभी असर किया वो और लगा नहीं हमें संसार किसी वस्तु के लिए सब चीज नहीं करना है दूसरे अंग से तो काम चल रहा, रहा है इसलिए पढ़ाना बंद कर देते दे। निर्भर होता आपका लक्ष्य क्या है इसे कोई भी चीज आप पढ़ रहे हैं व्यर्थ नहीं आता लक्ष्य सही रखो और एक पुरुषार्थ और गुरु की सेवा और वैराग्य युक्त हो तो मोक्ष तक देगा ही इसे कोई वैराग्य युक्त हो तो अब तो आए यहां पढ़ने के लिए रह रहे यहां पर गांव की लड़की से प्रेम करने लगो तो लक्ष्य किस लिए आया तो गाया गाया कहा गया कहा भाई आया किस लिए यहां आ और करके आ रहे हो पितृद्रोही तो बोला जाता है इस राष्ट्रद्रोही होते ना राष्ट्रद्रोही किसको करते हैं उस सैनिक को जिस सैनिक को हमने भेजा जाओ वहां शत्रु से लड़ो और लड़ने के लिए वहां जाते जाते रास्ते में बड़ी सुंदर लड़की मिली उसी उसके साथ गया। गया ही नहीं और देश की रक्षा कैसे होगा उसके भरोसे बैठा है हमारा सैनिक गया रक्षा करेगा और सैनिक वही रास्ते में खिसक गया वो राष्ट्रद्रोही नहीं है वो देश की तंखा खा करके धोखा दे रहा है वैसे पितृद्रोही वो छात्र है जब माता पिता क्यों भेज रहे हैं आपको यहां पर क्यों खर्चा दे रहे हैं पढ़ने के लिए और यहाँ क्या कर रहे हो हम्म दूसरे धंधे में लग गए तो रोई नहीं वो इसलिए सर व्यक्ति का लक्ष्य क्या है पढ़ने आ भी रहे हैं पुरुषार्थ भी कर रहे हैं लक्ष्य क्या है तो वैराग्य है ही नहीं गांव में आने से वही सुंदर दिखी वहीं पे दिमाग घूम गया तो वैराग्य क्या है तो हीन पुरुषार्थ तो भी कभी लक्ष्य कैसे प्राप्त करेगा नहीं रहा वो इसे सब समझना चाहिए गुरु सेवा और अध्ययन हुआ ये सब तो सेवा का फल सही मिलेगा लक्ष्य का नहीं तो क्या है जिस लड़के तुम चाहो उसकी शादी उसके हो ही जाएगा शादी तुम्हारा सारा पुरुषार्थ का वही फल मिलेगा गुरु कृपा भी उसी में आए ज्वाइन कर जाएगा तथा तुम ढेक जाओ वही रास्ते में बहन गई पानी में अरे कहावत है ना बहन गई पानी इसका योगी लक्ष्य को दृढ़ रखो बिल्कुल चौबीस घंटा ध्यान रखना है और उस लक्ष्य को पाने के लिए सगल प्रवृत्तियों को लगानी सारी प्रवृत्ति हर चीज महाराष्ट्र का पढ़ा होगा ना प्रश्नोत्तर में बार बार आपका झाड़ू मारना भी मोक्ष के लिए हेतु बनेगा हिम्मत सोचिए गुरुआश्रम में सेवा कर झाड़ू में क्यों मारो सन्यास में बड़ा हो गया नहीं गुरु आश्रम में वो भी सेवा है वो सेवा भी मोक्ष के लिए एक अंश कार्य करता है और हम लोग इसे चुपते नहीं हैं, उनको अब सुने नहीं ऐसे नहीं है अभी हम गए थे वहां ओंकार आश्रम में, झाड़ू नहीं लगी थी तीन दिन तक देखता रहा कोई नहीं मार सीढ़ी पर झाड़ू हम झाड़ू मारने लग गए अपने कहा थोड़ी आपके सेवा करनी है ऐसे कि कोई आगे गया सीढ़ी पर देख ले हम हाथ से झाड़ू छीन जाए और वो कर दो बात अलग थी इन अपने अंदर ही होनी चाहिए हमारे गुरुस्थान है, हमार है। चाहे हम हो जाए चाहे मंडलेश्वर हो जाए चाहे महंत हो जाए कुछ भी हो जाए ए हम वहाँ एक शिष्य रूप में ही हैं हमारा कर्तव्य सेवा करो जो देखो उसका सेवा करो नियम जितने उसका पालन करो वो भावना नहीं है तो फिर वहां जान को फायदा ही वहां जाने को क्या फायदा है आश्रम में वहां सम्मान लेने के लिए गए मान सम्मान पाने थोड़ी गए सेवा लेने थोड़ी गए अपनी कृतज्ञता को समर्पण करने के ना कृतज्ञ नहीं बनने गए हम कृतज्ञ बनने जा रहे हैं तो इसलिए उन चीजों को हमेशा चौबीस घंटे ध्यान रखना चाहिए आप किसी भी अवस्था में गुरु आश्रम की सेवा कभी व्यर्थ नहीं जा तरह की करने पड़ते परिप्रश्ता गौ होनी चाहिए गीता रूप तिप्रश् न से उपदेक्षि तभी ज्ञान सफल होता है ज्ञान के अंग है सेवा इस बात को समझते हैं तबका देते हैं कोई दिक्कत है काम तो रुकता किसी की वजह से नहीं है किसी से भी काम रुकता नहीं काम तो होना ही है आप करो ना करो कोई और कर जाएगा ये खुद ही कर जाएंगे रुकेगा थोड़ी काम लेकिन ये जो चीज होती है यही अपने परीक्षा करती रहना है जैसे यहां ना जैसे तत्व के लक्षण की परीक्षा करते हो जैसे अपने अंदर जो मुख्य लक्षण की परीक्षा करो हमारी कितनी मुमुखुता है कितना विवेक है कितना वैराग्य कितना छठ संपत्ति खुद की परीक्षा करते रहो पढ़ने के लिए नहीं है उद्देश्य लक्षण परीक्षा आपने आपको भी आपने उद्देश्य कर लिया। एकदम नामदान कर लिया ना मैं मोक्ष हूं मैं साधक हूं बोर्ड लगा लिया आपने आपने मथे पे लगा लेने से थोड़े हो जाता है उसके लक्षण क्या है आप मोक्ष अपने को मानते साधक मानते साहब लक्षण क्या है जानो वो लक्षण की परीक्षा है नहीं और रोज रोज देखो कहीं घट तो नहीं रहा कहीं बिगड़ तो नहीं रहा अलग जोर तो नहीं चला जा रहा हूं ये तो परीक्षा हो और क्या परीक्षा तो हम अपने जीवन में जब तक उद्देश्य रक्षण परीक्षा को नहीं समझेंगे तो शास्त्र में पढ़ के क्या फायदा शास्त्र में जो बोल रहे उद्देश्य रक्षण परीक्षा अश्य शास्त्र प्रवृत्ति रही वह उद्देश्य रक्षण परीक्षा कह रही भाषा में प्रशासन किसके लिए अपने लिए हमारे जीवन के लिए है। तो इसका मतलब हमारे जीवन में भी विदेश रक्षण परीक्षा होनी चाहिए और परीक्षा कैसे होती है लक्षण लक्ष्य तो लक्षण पद इसे सारे ग्रंथ क्या करेंगे हम लक्षण परीक्षा अनेक पदार्थों का करते जाएंगे तत्वों का करते हैं और लक्षण का लक्षण और इसकी जो परीक्षा नामध्येय पदार्थ मात्र से अभिधान उद्देश्य नामध्यय के द्वारा पदार्थ मात्र का अभिधान करने का नाम उद्देश्य होता है और उसमें भी लक्षण लिया आप जानती हैं तीन प्रकार का जो दोष है अव्याप्त अतिव्याप्त और इन दोषों से गलित होने का नाम ही लक्षण होता है सामान्य दृष्टि का लक्षण क्या है अतिव्याप्ति का अलक्ष्य वृतित्व अतिव्याप्ति लक्ष्य के देश अवृतित्व अव्याप्ति लक्ष्य मात्र अवृत्तित्व असंभव दोष तार दोषत्र शून्य का नाम ही लक्षण होता है जैसे कि सासवादी मतवे दो है ना? पहले वाला था, बारह महिषाजी में अति व्याप्ति नील गौवत्तम तो, नीलम कहोगे या रक्त गवतम तो कहोगे तो एक देश देश्मर, में में एक देश मतलब और एक शपत्म कहोगे तो असंभव था शासम कहेंगे तो लक्षण सम्यक हो जाता है और विशेष लक्षण जो किया था अपने अतिव्याप्ति का लक्ष्यता अभाव समाधिकरण अतिव्याप्ति लक्षता अभाव का समाधिकरण हो जाए उसका नाम अतिव्याप्ति अरे जिसमें लक्षतावच्छेद नहीं है इन वहां पर रह गया तुम्हारा लक्षण महिष में श्रृंगित्व है महेश्वर लेकिन क्या है लक्ष्यतावच्छेद गोत्व है क्या नहीं लक्ष्यता गोत्व क्या भाव का अधिकरण है महेश्वर उसमें है श्रृंगित्व जिसे श्रृंगित्व लक्षण का अतिव्यापति हो गया लक्ष्यतावच्छेद के अभाव रूपाधिकरण में जाके रहना उसको कहते हैं लक्ष्यतावच्छे का अभाव समाधिकरण अतिव्याप्ति का लक्षण है और के वहां लक्षण आपने किया था लक्ष्यता के अभाव का प्रतियोगी होना अभाव का प्रतियोगी प्रतियोगी प्रतियोगी होना जैसे लक्ष्यता है गोत्र उसका सम्राजीकरण सम्राजीकरण में कौन है गोत्र है आपका रक्त गांव में भी है श्वेत गांव में भी है नीलग में भी है सभी में क्या है गोत्व है ना श्वेत गौ अपने लक्षण बना दिया मान लो तब क्या हुआ लक्षतावच्छेद हो गया गोत्व और श्वेत गौ में भी है उसका भाव कहां पर है श्वेत का अभाव आपका रक्त गौ इन वहां पर जाए है श्वेत गोत्व लक्षण नहीं रहा भाव का तारी श्वेत गोत्ति कौन है श्वेत गो वो लक्षण वहां चला जाता है इसलिए श्वेत गोत्व में आपका जो लक्षण है अभाव प्रतियोगित्व तो वहां पहुंच गया अति कर दिया जाएगा और लक्षता अवच्छेद व्यापकी दबाव का प्रतियोगी हो जाना वो असंभव दोष लक्षतावच्छेद कौन है गौत्म उसका व्याकृत भाव है एक शवत्व एक का भाव है गौ के अंदर व्याकृत भाव याव उसका प्रतियोगी एक शपत्म लक्षण हो गया लक्षता सम्व असाधारण आपने कहा असाधारण धर्म हो लक्षण असान धर्म का मतलब क्या लक्षता अवच्छेद समन तत्व समय का मतलब क्या होता है तदव्याप से तदव्यापक समीय तत्व और जहां जहां शास मत तो देखोगे वहां वह गोत्त भी होनी चाहिए विपरीत व्यक्ति कर दो तो भी व्यक्ति बना रहे कहीं व्यविचार आदि न हो उसको हम कहते हैं असाधारण समयत होने के कारण से समनियत व्यक्ति वाला होने से ऐसे धर्म समित धर्म हो गया तो उसको असाधारण धर्म ही कहा जाता है तो लक्षिता समनियत धर्मो लक्षण इसलिए सामान्य रूप अतिव्याप्या दो। दोष रही तत्वी लक्षितावच्छेद समनियत धर्मो लक्षण ये पूरा इसके अलावा इंसेथिक्स जो है कुछ और भी दोष जानना जरूरी लक्षण में जो हुआ करता है आत्माश्रय दोष अन्योन दोष चक्रक दोष अनवस्था दोष और अप्रसिद्धि दोष ये पांच अन्य दोष दिए जाते हैं जगह जगह पर आ जाता है सबसे पहला है आत्माश्रय आत्माश्रय दोष का लक्षण क्या है स्व समान सा स्वज्ञान सापेक्ष ज्ञान विषयत्म आत्माश्रयत्म स्व ज्ञान सापेक्ष ज्ञान विषयत्म स्व ज्ञान सापेक्ष ज्ञान विषयत्म किसी लक्षण बना लिया गो भिन्न गो भिन्न महिषत्व कर दिया पहले दूसरा गौ का ही लक्षण करेंगे महेश गो भिन्न भिन्न अवृत्तित्व सती गो के लिए कथा गो भिन्न अवृत्तित्व सती गो भिन्न अवृत्ति सती गो मातृवृत्ति जातुवत्व मातृवृत्ति जातुवत्व का लक्षण है गौ का लक्षण गौ का लक्षण हो गया अब इस लक्षण में खुद गो शब्द आ गया गौ का लक्षण करने जा रहे हैं और गो शब्द घटी लक्षण कर दिया इस गो का लक्षण जानने के लिए बनाया हुआ लक्षण में विद्यमान गो शब्द कर्म क्या है क्या मर्म है इसका आत्माश्वर इसके ज्ञान के लिए इसी के ज्ञान की पुनः अपेक्षा हो जाए स्व ज्ञान सापेक्ष ज्ञान विशेष कौन लक्षण था स्व सापेक्ष ज्ञान विषयत्व अपने ज्ञान के निमित्त अपेक्षिणी अन्य ज्ञान का विषय स्वयं बन जाना आप कर रहे थे गौ का कर ज्ञान करने के लक्षण बना रहे हैं गौ ज्ञान सापेक्ष आप इस लक्षण क्या का विषय कौन है गौ गौ के ज्ञान के लिए सापेक्ष ज्ञान आपने नजर लक्षण ज्ञान लक्षण ज्ञान के वी विषय कौन हो गया गौ हो गया गौ से चला गौ में फंसा और लक्षण बनाएंगे इसलिए उसको कहते हैं आत्माश दोष ग्रस्त है लक्षण का निवेशन कर समय उसके ज्ञान में उसी की अपेक्षा हो जाए जिस वस्तु का ज्ञान कर रहे हैं उसी वस्तु की ज्ञान की अपेक्षा कर जाए आप तब उसको आत्माश्रय से और दूसरा है अन्योन्याश्रय अन्योन्याश्रय में क्या होता है गौ भिन्नत्व महिष का लक्षण हो गया और महिष भिन्नत्व गौ का लक्षण कर दिया गौ से जो बिन्ने कह दिया जब महेश से कह दिया महेश को जानने के लिए जाना जरूरी है को जानने के लिए महेश को जानना जरूरी है आपस में एक दूसरे के अपेक्षा होने का नाम ही अन्योन्या दोष है इसका क्या करेंगे स्वान सापेक्ष ज्ञान दूसरे पर एक और सापेक्ष ज्ञान विषयत्व स्वज्ञान महिष अज्ञान के लिए सापेक्ष ज्ञान हो गया गो भिन्न उसके लिए भी सापेक्षिक ज्ञान है उसमें जो गौ शब्द उसके साथ ज्ञान है महिष भिन्नत्म कार विषय कौन हो गया महिषी हो गया स्वश्न महेश पहले उसका साप ज्ञान है गोभिन्न उसमें जो गौ शब्द आया उसको जानने के लिए साफे हो गया महेश अधिन उसका विषय कौन है महेश महेश से चला महेश में पहुंचा वापस महेश का ज्ञानी नहीं हो पाएगा ऐसे में उसका ध्यान दोष तीसरा चक्र उसमें कौन सा साफे स्थान जोड़ना बीच में स्वज्ञान सापेक्ष ज्ञान सापेक्ष ज्ञान सापेक्षक ज्ञान विषयत्म अनिर्य चक्रकत्व चक्रक दोष कहा जाता है जैसे आपने गौ का लक्षण पूछा किसने कहा जाति गोजाति मत्व का लक्षण किया है फिर गोत्र क्या है पूछा गोत्त जाते हम जानते नहीं गोत्व क्या है उसके लिए आपने कहा सासनादिम फिर कुछ सासना क्या होता है गौ गलत संबलतम इसे फिर फिर जाएगी नहीं आ आ गया? गया। गौ गौ गौ को को जानने के लिए लक्षण उसका सापे ज्ञान साप ज्ञान इसका सापेक्ष ज्ञान गो लक्षण कमल इसका विषय कौन है गोत्र है ना गौ स्वज्ञान के सापेष ज्ञान के साके ज्ञान के साके ज्ञान का जो विषय हो जाए कहते हैं चक्रकत्वस्था बता दिया था शक्ति में अनावस्था उस दिया था अनंत अभिनव पदार्थ कल्पना प्रमाण शून्य प्रमाण शून्य अनंत अभिनव पदार्थ कल्पना अनवस्था और अब प्रसिद्धि साफ है नाम शब्द से ही पता लग रहा है लक्षण जो आप प्रसिद्ध है लक्षण प्रसिद्ध है मतलब लक्षणस्य निर्वचनीय अप्रसिद्ध जब लक्षण जो भी आपने किया लक्षित जो वस्तु लक्ष्य है लक्ष्य का किसी अंश उसको घटना नहीं घटना नहीं घटेगा तो वो अप्रसिद्ध हो गया पूरे लक्ष्य न रहना असंभव है लक्ष्य के देश में लक्षण का न रहना अच्छा। जो हो गया अव्या है लेकिन लक्ष्य का एक अंश में लक्षण का एक अंश का नारा होना अप्रसिद्धि जैसे अप्रसिद्धि गो के मैं घटाओ तो रोम रहित रचनावत्तम किसने कर दिया रोम रहित रचनावत्तम कर रोम रहित रसना नहीं इसमें भी रसना जैसे होता है बाल जैसे होते हैं पशुओं में अनेक पशुओं में जन जीवा में बाल जैसे होता है वो नहीं होता है जिस पशु में उसका नाम गाय है कह दिया ऐसे बहुत सारे पशु हैं जिसके जीवा में बाल नहीं होता सही पशु के जीवा में तो बाल नहीं होते तो रोम रहित रचना उत्तम ये जो चीज आंशिक रूप से आपके लक्ष्य में घटता है आंशिक रूप से नहीं घटता इसलिए लक्षण क्या हो गया अब प्रसिद्धि हो गया रोम युक्त रचना कहो रोम रहित रचना कहो रोम रहित रचनावत्तम या रोम युक्त रोमयुक्त रचनावत्तम दोनों है कुछ पशु युक्त है कुछ पशु रोम रहित है रचने में उनका ये दोनों लक्षण मानते हैं लेकिन कौन सा पशु कौन सा लक्षण बनेगा सामान्य रूप में गौ में लक्षण लेकिन नहीं बनेगा इतना तो पक्का है इसे गौ के लिए ऐसा लक्षण जो है अप्रसिद्ध है इस प्रकार पांचो दोषों से ये पांच प्रकार दोष में न हो और पूर्वोक्त अव्याप्त त्रिव्याप वो तीन प्रकार का भी दोष न हो ऐसे जो अष्ट दोष रहित असाधारण धर्मे लक्ष्यता समन्वित जो धर्म है उसी का नाम लक्षण का है और उस लक्षण की जैसा भी हम लोगों ने परीक्षा किया है ना इन दोषों के लिए लक्षण एक बनाया उसकी परीक्षा की लक्षण कहा जा रहा है ये हमने परीक्षा की दोष आ गया उस लक्षण को हमने छोड़ दिया नहीं। इसी प्रकार से आगे पदार्थों का भी जब लक्षण करेंगे उन लक्षणों का भी हमें परीक्षा बारम्बार करना चाहिए उसके लिए सबसे पहले प्रमाणों की प्रमाणों के बिना प्रमेय का ज्ञान होगा नहीं और प्रमाणों के बिना आप प्रमेय का परीक्षण भी नहीं कर सकेंगे प्रमाणों से जो प्रमेय की सिद्धि होगी इसलिए प्रमाण का सबसे पहले पदार्थ क्या रखा षोडश पदार्थों में प्रथम पदार्थ है प्रमाण नामक पदार्थ उस प्रमाण नामक पदार्थ का निरूपण करने जा रहे हैं तत्रापि प्रथम उद्दिष से प्रमाण ताव लक्षण उच्चत लक्षण परीक्षा प्रकाश ग्रंथ है इस ग्रंथ में हम लक्षण करने जाएंगे तो सफसर किसों हम जो प्रथम उद्दिष्ट उद्देश्य प्रकरण में सबसे पहला जिसका नाम लिया था इसका प्रमाण का इस प्रमाण का सबसे पहले हम अब लक्षण आरंभ कर करने जा रहे हैं क्या लक्षण है प्रमाकरणम प्रमाण जो प्रमाण का कर्ण है उसी का नाम प्रमाण है अत्र से प्रमाणम लक्षण इस वाक्य में प्रमाणम जो शब्द है लक्ष्य का द्योतक है और शेष भाग प्रमाकरणम ये लक्षण भाग प्रमाकरणम प्रमाणम यद्यपि करणश इन्होंने जो प्रमाकरण प्रमाणम का ये केशव मिश्र अपने तरफ से सामान्य लक्षण बना रहे सभी दर्शनों में जैसे सामान्य सामान देते प्रमाकरण प्रमाण ऐसा कह दिया इन वास्तव में भाषिकार जो है न्याय भाष्यकार प्रमाण का ऐसा लक्षण नहीं किया उन्होंने क्या कहा उपलब्ध साधना प्रमाणादी प्रमाणानीति समाख्या निर्वचन सामर्थ्याभ्यम उन्हें क्या कह दिया उपलब्धि साधना प्रमाण उपलब्धि का जो साधन उसका नाम प्रमाण क्योंकि प्रमाणी नहीं कि अप्रमा का भी मेहनत का कारण इंद्रिया क्या है अप्रमा भी तो पैदा करते हैं कि जरूरी प्रमाणी परमा का कारण है क्या अरे अप्रमा भी तो इसी से पैदा हुआ तो अप्रमा का भी तो कारण है फिर चक्षुर्ण कैसे करते हो बोलो गलत बोलते हैं आप लोग क्ष इंद्र को प्रत्यक्ष प्रमाण है इंद्रियां ही इंद्रिया, इंद्रिया, इंद्रिया प्रत्यक्ष प्रमाण कहा था वहां पर कैसे होगा इसके प्रत्यक्ष प्रमाण करो यथार्थ प्रत्यक्ष के लिए इंद्रीकरण ऐसे कहोगे तो न्याय दर्शन वहां जो कहा है वो ठीक है और प्रत्यक्ष प्रमाण यथार्थ ही है प्रतिज्ञा गलत है इनी इंद्रियों से अप्रमा पैदा होती है इसे इसीलिए प्रमाह उपलब्धि मैंने यौगिक अर्थ प्रमाण प्रमीय प्रमाण प्रमीयते मैंने उपलब्ध उपलब्धि जिसके द्वारा होता है उसका नाम प्रमाण है करणार्थ विधानो ही प्रमाण शब्द करण वि यहां पर लुट्ट प्रत्येक करण में आया हुआ है करणाधिकरण करण और अधिकार दोनों अर्थ में लुट होता है उसे करण में लुट करके आपने रूप बनाया है इसलिए वित्पत्ति लब्ध्य होने गाते आप्यथा अपने मनमर्जी लक्षण नहीं करते